ओम श्री परमात्मे नमः केनो नोपनिषद यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है तलवकार को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं तलवकार ब्राह्मण के अस्तित्व के संबंध में कुछ पाश्चात्य विद्वानों को संदेह हो गया था परंतु डॉक्टर बर्नेल को कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गई तब से वह संदेह जा, संदेह जाता रहा इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है इसी से इसका केनो उपनिषद नाम पड़ गया इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं तलवकार ब्राह्मण का यह नवम अध्याय है इसके पूर्व के आठ अध्यायों में अंतकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है अतएव उसको भली भांति समझाने के लिए गुरु-शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है शांति पाठ ओ आप्यायन मंगाड़ी वापाण्रोत्रमथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनम ब्रह्म निराकु माँ ब्रह्म निराकद निराकरणम अस्त अ अस्तु मेस्त तदात्मन निरते य उपनिष्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओम शांति शांति शांति हरि ओम हे परब्रह्म ब्रह्म परमात्मन मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान और सब लोक सब इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हों यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार न करूं और ब्रह्म मुझको परित्याग न करे उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह है वे सब उस परमात्मा में लगे हुए मुझ में हो वे सब मुझ में हों हो। हे परमात्मन त्रिविधतापो की निवृत्ति हो प्रथम खंड ओ प्रषि मन कैषिता चक्षुश्रोत्र कौदेव युन किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और प्रेरित संचालित होकर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 श्रोत्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो यदवाचोह वाच प्राण प्राण चक्षुषुती मुच्यधीरा प्रीतास्मोकादमृता जो मन का मन कारण है प्राण का प्राण है वाक इंद्रिय का वाक है का श्रोत्र है और चक्षु इंद्रिय का चक्षु है वही इन सब का प्रेरक परमात्मा है जानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद मृत्यु के अनंतर अमर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं न तक्ष ग वागति नो मनो न विदो न विजानी मो यथत अनुशिष्यादिदेता श्रुम प्रवेशुचि वहाँ तक न तो चक्षु चक्षुंद्रिया आदि सब ज्ञानेद्रिया पहुँच सकती है न वाक आदि आदिकर्मेन्द्रिया पहुँच सकती है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 जानने में न आने वाले से भी ऊपर है यह अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं जिन्होंने हमें उस ब्रह्म तत्व ब्रह्म का तत्व भली भाति व्याख्या करके समझाया था यद्वाचा यदाचाभ्युद वाग्युद्य वाग तदेव ब्रह्म तम व्यद्येदमास जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है बल्कि जिसके वाणी जिससे वाणी बोली जाती है अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है उसको ही तू ब्रह्मजान वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह न ब्रह्म वह ब्रह्म नहीं है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 उसको ही तू ब्रह्म जान, जान मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है यक्षुषा न पश्यते येन न पश्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्ये नेदम यदि उपासते जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है उसको ही तू ब्रह्म जान चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है योत्रेण श्रणोति येन न्रोत्रिदम श्रुत तदेव ब्रह्म तम विद्ये उपासते जिसको कोई भी स्रोत्र स्रोत के त्र द्वारा नहीं सुन सकता बल्कि जिससे यह स्रोत्र इंद्रिय सुनी हुई है उसको ही तो ब्रह्म जान स्रोत्र इंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है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 जिस तत्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है प्रथम खंड द्वितीय खंड यदि मनसे सुवेदे त्रमेवा नून तम वेत ब्रह्मणो रूप यदस्त यदेशतनु मे माँ घंश्य मेवते मन विदितम यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही तू जानता है क्योंकि इस परब ब्रह्म परमेश्वर का जो आंशिक स्वरूप तू है और इसका जो आंशिक स्वरूप देवताओं में है वह सब मिलकर भी अल्प ही है इसलिए मैं मानता हूँ कि तेरा जाना हुआ स्वरूप निसंदेह विचारणीय है ना हम मे स्वेदे ति नो न वेदे तिवेद यो नदेद तद्वेद नो नो न वेदे तिवेद मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ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 वह ब्रह्मतत्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है उनका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है प्रतिबोध विदिम मतम अमृतत्व भीदते आत्मना विंदते वीर विद्या विंदते मृतम उपरयुक्त प्रतिबोध संकेत से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राण कह प्राप्त करता है अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस विद्या ज्ञान से अमृत रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है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 तो महान विनाश है यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी प्राणी में प्राणी मात्र में पर पुरुषोत्तम को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं द्वितीय खंड समाप्त तृतीय खंड ब्रह्म देवेभ्यो विजिगे तस् ब्रह्मणो विजये देवा अमीयंत तय अख्यंताकम एवाय विजयोस्माक महिमेती महिमेति परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवताओं के लिए उनको निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की किंतु उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की विजय में देवताओं ने अपने में महत्व का अभिमान कर लिया वे जो समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है साम तेभ्यो प्रादुर्भूवतन बजानत किमिद यक्षमिति प्रसिद्ध है कि उस परब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को जान लिया और कृपापूर्वक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 दौड़ कर गया उस अग्निदेव से उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो अग्नि ने यह कहा कि मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ तस्मिगम तय विर्यमिते वीरियमित अपीदम शर्व दहेय यदिद पृथिव्या उक्त नामों वाले तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य सा है यह बता तब अग्नि ने यह उत्तर दिया कि यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी में यह जो कुछ भी है इस सब को जलाकर भस्म कर दू तस्मै तृणम तद दी तदुप प्रेय सर्वजवे न तक दगुमस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 हे hey वायुदेव जाकर इस बात को आप जानिए इसका भली भांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है वायु ने कहा बहुत अच्छा तदभ्य द्रवत तम्य वतत वायुर्वा अहमस्मित्य ब्रविन्मातरिस्वावा ते उसके समीप वायुदेवता दौड़ कर गया उससे भी उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो तब वायु ने यह कहा कि मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ और मैं ही मातृश्वा के नाम से प्रसिद्ध हूँ अस्म तयि किम व्ययमित अद आददीय यदिदृथिव्या उक्त नामों वाले वायु में क्या सामर्थ्य है यह बता तब वायु ने यह उत्तर दिया कि यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी में यह जो कुछ भी है इस सब को उठा लूं, आकाश में उड़ा दूँ तस्मे तृणमेत तदुप्रेयाय सर्वजवे नत्र स सातु सतवृते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 लौट गया और देवताओं से बोला यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका कि वस्तुतः यह दिव्य यक्ष कौन है अथेन्द्रम अब्रुवन् मघवन्देत किमेंद यक्षति तथेति अदभ्यद्रवत तस्मातिरोदे तदनंतर इंद्र से देवताओं ने यह कहा हे इंद्रदेव इस बात को आप जानिए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 वे इंद्र उसी आकाश प्रदेश में यक्ष के स्थान पर ही अतिशय सुंदरी देवी हिमाचल कुमारी उमा के पास आ पहुंचे और उनसे सागर यह बोले देवी यह दिव्य यक्ष कौन था तृतीय खंड समाप्त हो चतुर्थ खंड सा हो तिहो ब्रह्मणो वा एतद्व विजय महीध्वती तथोहैविधान चकार ब्रह्मेति उस भगवती उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं उन परमात्मा की ही इस विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे थे उमा के इस कसम से ही निश्चयपूर्वक इंद्र ने समझ लिया कि यह ब्रह्म है तस्माद्वा एते देवा अतितरा में वाणियाद्निर्वायु इंद्रस्ते श्यन नेदेष पस् श प्रथमो विदा चार ब्रमेति इसीलिए ये तीनों देवता जो कि अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं दूसरे चंद्रमा आदि देवों की अपेक्षा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 पर सहेन प्रथमो विदांचकार कार इसलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ है क्योंकि उसने इन अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को उमा देवी से सुनकर सबसे पहले मन के द्वारा स्पर्श किया और उसी ने इनको अन्यन्द देवताओं से पहले भली भाती जाना है कि ये साक्षात परब्रह्म ब्रह्म पुरुषोत्तम है तस् आदेशो यदि विद्युत व्यद्युत उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है जो कि यह बिजली का चमकना सा है इस क्षणस्थाई इस प्रकार क्षणस्थायी है तथा तो जो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 चाहते हैं अर्थात वह प्राणीमात्र का प्रिय हो जाता है भो उपनिषद्रवत उपनिषदम अब्रुमेती हे गुरुदेव ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए इस प्रकार शिष्य के प्रार्थना करने पर गुरुदेव कहते हैं कि तुझको हमने रहस्यमयी ब्रह्म विद्या बतला दी तुझको हम निश्चय ही ब्रह्म विषयक रहस्यमयी विद्या बतला चुके हैं इस प्रकार तुम्हें समझना चाहिए तस्त तपो प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगाणी सत्यमायतनम् उस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या के तपस्या मन इंद्रियों का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 ओ आप्याय मंगाड़ी वाप्राणुश्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनम ब्रह्म निराकुयां मा माँ ब्रह्म निराको अराकणम अस्त अराकृते य उपनिष्ध धर्मास्ते मयि सन्त ते मयि शांति ही शांति ही शांति ही ही ओम शांति शांति शांति शाति हरि ओम